सिक्सटी फोर रनिंग में है हेल्दी वेल्दी हैं अभी भी यात्राएं करते हैं अच्छी तरह से अपने आप को मेंटेन किया है तो उनका रहस्य भी जानेंगे कि किस तरह से सिक्सटी फोर में भी वो हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रहते हैं आप सभी की तरफ से नरेंद्र श्यामराव रेवड़ेकर का बहुत बहुत स्वागत है बहुत बहुत धन्यवाद नाम आपको अभी पता चल गया है मैं नरेंद्र हूँ 64 इयर्स का हूँ अट्टाखट्टा हूँ सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैंने एम डिग्री भी पास कर की है। मैं इंडियन एयर फोर्स में वायरलेस ऑपरेटर रह चुका हूँ वहाँ का पूरा टफ ट्रेनिंग लेकर भी तो मैंने वहाँ से जो सीख पाई है ज़िंदगी में और जो कठिनता आती है अपनी लाइफ में ज़िंदगी में हमारी फैमिली में थोड़े से प्रॉब्लम होने की वजह से मुझे डिफेंस से वापस आना पड़ा सिविलियंस में शायद मुझे यहाँ भी सेवा करनी थी दो पोते हैं पोती है बेटा बेटी है अच्छा परिवार है सुखी परिवार से हूँ नरेंद्र जी काफ़ी अच्छी बात है आपने बताया अपने बारे में और आप आर्मी से रिटायर हो चुके हैं किसी सिचुएशन की वजह से आप बीच में रिटायर हो गए लेकिन आपने अपनी हिम्मत को नहीं हारा और हर मुश्किल को आपने बहुत ही अच्छी तरह से पास आउट किया है अपने परिवार के बारे में अपने माता पिता के बारे में थोड़ा सा बताइए और आपका एजुकेशन कहाँ से हुआ आपने कहाँ से पढ़ाई की मैं बॉर्न एंड बॉटर मुंबई का हूँ पढ़ाई भी मेरी मुंबई से ही हुई और मेरे पिताजी अभी स्वर्गवासी हुए हैं अभी नहीं है 2000 साल से लेकिन वो बहुत सिंपल थे बहुत सीधे साधे थे और उन्होंने कभी भी यही सीख दिया मेरे बचपन से कि कभी किसी को फंसाना नहीं है इतनी मेहनत बचपन से ही करनी पड़ी कि दूध का पहले बॉटल आती थी जैसे अभी थैली आती है तो वो बहुत लंबे लंबे हमें पहुंचाना पड़ता था और फिर पेपर डालते थे न्यूज़पेपर घरों घरों में ऐसे करके पढ़ाई की अपने अपने कपड़े अपने पैसों से सिलाते थे तो बहुत कठिनता से अपन गुजरना पड़ा कॉलेज तक हमने वही किया और फिर कॉलेज पढ़ाई आदि में छोड़ के हम इंडियन एफर्स में चले गए थे सेवेंटी के वॉर के बाद सेवेंटी में मैं गया था एक अच्छा अनुभव था घर में बाकी मेरी माताजी अभी भी है बहुत हट्टी कट्टी है उनकी वजह से मेरी भी सेहत अच्छी है भाई बहन है सब अच्छा परिवार है बच्चे अच्छे सब कुछ अच्छा ही चल रहा है एक और बात पूछना चाहूँगा स्कूलिंग की बात आपने बताए या कॉलेज की बातें कुछ ऐसे टीचर्स के बारे में बताइए आप जिन्हें आज भी याद करते हैं और क्यों याद करते हैं स्कूल में ऐसा एक एक साइंस की टीचर थी हम माँ तभी आ, मतलब ऐसा समझ लो कि मस्ती को तो बच्चे रहते हैं बहुत मस्ती भी करते थे लेकिन वो जो मेरा जो बचपन जो मैंने आपको अभी बताया पांचवी कक्षा से हम दूध की बोतल पहुंचाते थे तो उन्हें वो बहुत ही फील करता था कभी भी आज भी मुझे उनकी याद आती है कि मुझे वो बहुत याद करती थी मुझे ऐसा बहुत प्यार करती थी पर उन्हें ऐसा लगता था कि इतना छोटा सा बच्चा है और इतनी दूध की बॉटले का वजन होता था और कैसे उठा रहे हैं पीठ के ऊपर कैसे लेके जाता है और मुझे उन्होंने एक स्पेशल बच्चे की तरह मुझे ट्रीट किया और शायद उनके वजह से मैं अच्छे गुण भी लेके आया और बाद में टेक्निकल स्कूल में एडमिशन होने की वजह से आज मुझे बहुत कुछ फ़ायदा हो गया उनके पीछे उनका बहुत बड़ा हाथ है काफ़ी अच्छी बात आपने बताया कई बार होता है कि हम स्कूलिंग करते हैं तो चीज़ें यादें रह जाती हैं बचपन की यादें वो अभी तक ताजा रहती हैं कुछ अच्छी यादें हमारे आगा साथ हमेशा चलती रहती हैं जिस स्कूल में आपने 50-55 साल पहले पढ़ाई किया आज उस जगह का सराउंडिंग गया वहाँ पर क्या बदलाव है वहाँ का बदलाव ऐसे मतलब वो एक टेक्निकल स्कूल है घाटकों पर मुंबई में वहाँ पर अभी आगे कॉलेज बन चुका है वहाँ कॉलेज की पढ़ाई भी चालू हो गई है और लम्बे लंबे से लोग आते हैं टेक्निकल स्कूल बहुत कम है सब जगह पे वहाँ पे आठवीं कक्षा से टेक्निकल की मतलब कारपेंट्री है ये लेथ मशीन चलाना है ये सब टेक्निकल सब्जेक्ट आते हैं तो एस में चार सब्जेक्ट हमें पहले हमारी ग्यारहवीं तक की एस थी तो चार सब्जेक्ट तो टेक्निकल के रहते थे स्कूल अभी अच्छे से बहुत अच्छा प्रगति कर चुका है हमें उनकी वजह से आज हम सब कुछ वहाँ से ही सीख गए स्कूल से सराउंडिंग कैसा था पहले मतलब वहाँ तो हम लोग ऐसा एक ऐसा माहौल पहले का ऐसा था कि सीधा साधा था सब बच्चे अपने अपने कभी डोनेशन का कभी नाम भी हमने कभी सुना नहीं था जो आज शुरू हो चुका है हर छोटे मोटे स्कूल में डोनेशन लिया जाता है वहाँ पे भी टेक्निकल स्कूल होने की वजह से अच्छा खासा डोनेशन अभी वो लोग लेते हैं जो पहले कभी हमने सुना भी नहीं था अच्छे गुण आए आपको टेक्निकल कक्षा में हम ले रहे क्योंकि एक ही वर्ग रहता था टेक्निकल का बाकी के नॉन टेक्निकल रहते थे अभी वैसे देखा तो उन्हें हमारे बारे में बहुत ये रहती थी कि हम उस स्कूल के थे और हमने इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन किया था <laughs> तो जो प्रिंसिपल वगैरह थे वो काफ़ी कुछ प्रभावित रहते थे हमसे बहुत खुश रहते थे हम तो उनके चरण स्पर्श करते थे और वो हमें अच्छा आशीर्वाद दिया करते थे अच्छा डायरेक्टली टेक्निकल चीज़ें सीखने के बाद आर्मी में आपको चांस मिला कि कुछ और करना पड़ा था। ये बात ऐसी हुई कि मैं साइंस का टेक्निकल्स पढ़ने के बाद भी मेरी माँ की एक इच्छा थी कि घर में हमारे चाचा वगैरह सब पढ़े ग्रेजुएट हुए ग्रेजुएट हुए तो उन्हें ऐसा था कि मेरा बड़ा बेटा ऐसे ही अप्रेंटिसशिप में गया था टेक्निकल के तो बेटा छोटा तो मेरा कॉलेज ही पढ़े तो मैं उन्हें बता रहा था कि मेरा लाइन नहीं टेक्निकल का मैंने इसलिए चूज़ किया कि मैं जल्दी मुझे नौकरी हासिल हो क्योंकि घर में परिस्थिति बहुत गरीबी की थी पैसा बहुत ज़रूरी था और वो मानने को नहीं थी तो मुझे फिर साइंस में एडमिशन लिया था साइंस में पढ़ते पढ़ते घर की परिस्थिति बहुत ही कठिन थी जैसे मैंने आपको बताया वो फौज कॉलेज की फ़ी वगैरह भी जो कुछ था वो गिरवी रख के हमने भरी थी तो एक बार ऐसे एक ऐड आया था इंडियन एफ उसका ओपन है 1971 इंडिया पाक वॉर होने के बाद की बात है 72 की तो हम ऐसे दोस्त लोग कॉलेज में पढ़ते थे थोड़ा सा देश के प्रति आज है उस वक्त तो जवान खून था और जस हुआ था तो काफ़ी कुछ इंटरेस्ट था तो हम लोग एक ओपन इंटरव्यू रे करता था पहले और मरीन लाइन्स में उनका इंटरव्यू हमारा हुआ था काफ़ी कुछ बहुत हजारों में संख्या में लोग बच्चे आए थे और हमें पता है शायद पच्चीस एक हज़ार बच्चे आए थे उनमें से 52 को सिलेक्ट किया गया था और उसमें से फाइनली 27 बच्चों को सिलेक्ट किया था और मुझे जब ये वायरलेस का ट्रेड दिया मैंने था मैंने पूछा था यार ट्रेड मुझे तो पता नहीं चल रहा था वाम वाम बोलते थे तो हमारे वो जो स्कॉर्डन लीडर कपूर साहब थे उन्होंने बताया था कि ये होता है वायरलेस और इनके लिए बहुत कम बच्चे हमें मिलते हैं जिनकी वो क्षमता होती है सुन के ग्राफ्स करके उसके जो वायरलेस के जो टाउंड होते हैं ये साउंड होता है टीटा बी साउंड होता है डाडी डा ऐसे वो, वो ऐसा कुछ चल रहा था <laughs> बहुत अच्छा अनुभव मुझे अभी याद आया फिर से चलिए काफ़ी अच्छी बात है आपने बताया आपने जॉब एक्सपीरियंस का किस तरह से आपका आर्मी में आना हुआ तो आइए आगे, आगे बढ़ते हैं जब देश की बात चल रही है तो हम लोग एक देशभक्ति गीत सुनते हैं आप सुन रहे हैं रेडोमोट वन नाइनटी पॉइंट फोर एफ पर सलामी ज़िंदगी सुनते रहो मुस्कर आते रहो घर कब आओगे के घर कब आओगे लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये घर है संदेश आते हैं हमें दड़ पाते हैं चिट्ठी आती है तो पूछे जाती है के घर कब आओगे के घर कब किसी के कजरे ने, किसी के कजरे गजरेन महती सुख न शामों शाम अकेली रातों ने, बातों तरसती और रात अधिक कि घर कब आओगे कि घर कब कबुआोगे लिखो तो कब आओगे तुम बिन ये दिल सूना, सूना है नजे से आते हैं तो हैं हमें तो डराते आती है, वो जाती है कि घर कब आओगे कि घर कब आओगे लिखो कब आओगे है हमारे आम की जुआन ने पुराने फल ने बरसते बादल में खेत खलियानों ने हरे मैदानों ने बसंती बेलों ने बेलोन बेलों ने लचकते झूल एक ममाता की यार की गंगा की कुछ तो ठी आती है साथ बोला से मोहब्बत अंदर से करो देवी यही हर हरकत में पूछे मा के घर कब आओगे के घर कब आओगे लिखो कब आओ So oh, ka मैं वापस आऊँगा मैं वापस आऊँगा कर मैं गाँव में छाऊ मैं में माँ के आँचल से गाँव के पीपल से किसी के काजल से किया जवा निभाऊंगा मैं एक दिन नमस्कार मैं हूं रवीना टंडन और आप सुन रहे हैं 90.4 रहो, रहो। 90 स्वागत है ब्रेक के बाद काफी अच्छी बातें होगी और आज के इस शो को सजाने के लिए हमारे साथ नरेंद्र जी है जिनसे बातें हो रही है और उन्होंने अपना आर्मी का एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया किस तरह से उनका सिलेक्शन हुआ वायरलेस कम्युनिकेशन में उस डिपार्टमेंट में उनका चयन हुआ और वहाँ पर जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल अलग रहती थी और वहाँ पर जो है विशेष क्वालिटी होनी चाहिए आपके अंदर उन चीज़ों को समझने के लिए उनकी भाषा को उनके एक्सपीरियंस को उनके लैंग्वेज को वो सारी चीज़ें अगर आप अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो उस फील्ड में आप माहिर हो सकते हैं और आपको बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं चाहूँगा कि हमारे जीवन में काफ़ी संघर्ष तो होता है जैसे कि आपने कहा बचपन से ही संघर्ष रहा मध्यम वर्गीय परिवार में इस तरह की चीज़ें आती रहती हैं तो उन चीज़ों को आप बचपन से ही जो है काफ़ी मेहनती भी रहे दूर बेच आपने थोड़ा सा सहयोग अपने परिवार दिया करते थे बहुत ही अच्छा लगा आपकी भावनाओं को सुनकर आइए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि जैसे हमारे जीवन में बहुत सारे ब्यूटिफुल मोमेंट्स आते हैं खुशियों के पल आते हैं तो आपके जीवन के जो खुशनुमा पल हैं उनके बारे में बताइए दो पल जिंदगी के जो ऐसे मोमेंट्स हैं जो मैं कभी ज़िंदगी में भूल ही नहीं पाऊँगा तो ब्यूटीफुल मोमेंट कहूँगा और ये मोमेंट मेरे लाइफ में मेरे ज़िंदगी में 1974 31 अगस्त वो दिन मैं भूल नहीं पाऊँगा पहली बार उनसे मुलाकात हुई आज मेरी युगल है और उस वक्त से आज तक जो कुछ चढ़ा उतार मेरे लाइफ में आए उन्होंने इतने हँसते हंसते सहजता से पार किए मेरे साथ मेरे हर इसको मुझे पीछे खड़ी है कोई ऐसा लगता है और आज मैं उससे सबसे ज़्यादा और हमारी सबसे बड़ी बात ऐसी कि शादी का जो दिन निकला था मुहूर्त वो भी ऐसा था थर्टीन जून सेवेंटी एट तो मैंने हमारे जो ब्राह्मण रहते उनको बोला था भाई थर्टीन क्यों निकला है कोई आगे पीछे दूसरा निकालो इसका बाद मुझे आगे के मोमेंट में आपको बताता हूँ जो मेडिटेशन के लिए रिटायर्ड लाइफ में हम जब चाहते थे कि मतलब लोग मेडिटेशन करने ऐसे जगह जाते हैं वहाँ मेरे दोस्तों ने कहा था पैसे भरने पड़ते हैं और पैसे देख कर उन्हें लिया कहीं ले कर जाते हैं फिर वहाँ कुछ कॉमेडी सुनाते हैं तो मुझे ये ऐसा लगता था कि पैसे देकर ऐसा कैसे चलेगा मुझे ऐसा नहीं चाहिए था और जो मुझे 2015 साल में और लाइफ में मेरा मोमेंट आया और मुझे उनकी फ्री मेडिटेशन है और ब्रह्मा कुमारीज जो सेंटर मेरे बहुत नज़दीक था टीमें में पीस ऑफ माइंड कर चैनल आता है वहाँ से मुझे उसकी जानकारी मिली थी मैं वो सुनता था पीस ऑफ माइंड चैनल और मुझे ऐसा एक दिन जैसे बोलते हैं ना कि चलो खिचावी हो गया और उस दिन में वो डेट भी आज मुझे याद है अपनी मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि ये मेरी लाइफ का बहुत ही ऐसा मोमेंट डे था इट वॉज फिफ्थ जनवरी टू और दूसरे दिन से कोर्स चालू है उन्होंने बताया था सात दिन का जो मैंने किया था और आज मैं इस मेडिटेशन से बहुत खुश हूँ और घर का जो माहौल ही पूरा चेंज हो गया है तो हमारे जीवन में काफ़ी खुशनुमा पल आते हैं लेकिन छोटी और बड़ी सब खुशियाँ जो है हमारे साथ रहती हैं कुछ चीज़ें याद रह जाती हैं खुशनुमा पलों के जैसे कि आपने बताया बहुत ही अच्छा शेयरिंग लगा और हर व्यक्ति को जो है कोई जीवन साथी मिलता है तो उसकी खुशी होती है और जब हमारा तनाव कम होने के लिए एक सिंपल टूल जैसे मेडिटेशन हो वसना हो ध्यान दारना हो इन चीज़ों को भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं या समझ लेते हैं तो हमारे जीवन में एक पीस फील करते हैं वो भी हमारा ब्यूटीफुल मोमेंट्स ऑफ लाइफ है तो आपने बहुत ही अच्छा शेयरिंग किया आशा करता हूँ हमारे सभी लिसनर्स को भी अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारे जीवन में हमें जो चाहिए वो है खुशी और शांति ये दोनों अगर हमारे जीवन में आती हैं तो हमारा जीवन बड़ा ही अच्छा लगता है हमें जीने का मन करता है अगर ये दो चीज़ें हमारे जीवन में नहीं होती है तो हमारे जीवन बहुत ही तनावपूर्ण रहता है टेंशन में रहता है तो आइए एक और बात पूछना चाहूँगा नरेंद्र जी जैसे कि आप आर्मी में काम करते रहें और आर्मी में जैसे कि आर्मी में रहना माना एक समर्पण होता है देश के प्रति परिवार से अलग होकर रहते हैं तो वहाँ पर जो स्ट्रेस या तनाव महसूस करते थे उसको कैसे आप कम करते थे या कैसे आप वहाँ पर अपने लाइफ को जीते थे ज़्यादा वक्त तो मैं वहाँ नहीं था ट्रेनिंग था और एक शॉर्ट मेरा सर्विस हुआ था लेकिन दोस्त जो रहते हैं जो हमारी आज तक भी ज़िंदगी में कभी सोचा गया होगा तो खुदा दोस्त बोलते हैं वैसा दोस्त साथ में रहता है हर दम एक दूसरे कोई हम एक दूसरे के माँ बाप भी थे और एक दूसरे के दोस्त भी थे भाई बहन भी थे तो तभी से ये पता चला था मुझे वहाँ रहने से और एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ कि ज़िंदगी में हम लोग एक छोटे से जगह से बड़े होते जाते हैं और वहाँ की एक पर्टिकुलर भाषा रहती है एक रिलीजन टाइप हो जाता है मतलब मराठी है गुजराती है और ये जो हमारा जो आर्मी का जो बात चल रही तो मैं बताता हूँ वहाँ हम लोग सब साथ में एक साथ एक जगह पर वहाँ सरदार जी भी रहते हैं आसाम के लोग हैं कलकत्ता के हैं बंगाली बात करते हैं हम मराठी बात करते हैं गुजराती जो एक झूठ हो जाती है प्रेम आज तक उस दिन से आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये दूसरे राष्ट्र का है और वही बात अभी हम जब यहाँ संगठन में मेडिटेशन में मिलते हैं वहाँ भी हम देखते हैं कि सब लोग एक दूसरे के साथ वही प्रेम भाव से रहते हैं ये ये बहुत बड़ी बात मैंने वहाँ सीखी और आज भी वही बात से मैं गुजर रहा हूँ लोगों को मैं यही बात बताता हूँ दोस्तों ऐसे ही चलना चाहिए यही हमारे दोस्त जो होता है उसकी कोई कास्ट नहीं होती है दोस्त दोस्त होता है आर्मी से फिर आप कहाँ दूसरी जगह नौकरी करने गए क्या जी जी कठिनता से सामना करना पड़ा वहाँ से आने का एक रीज़न मैं आपको बताता हूँ मेरे स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ मेरे जो बड़े भाई साहब थे वो थोड़े से मतलब गैर दोस्तों के वजह से उनका पाँव फिसल गया था आउट लाइन चले गए पिताजी बहुत सिंपल थे जैसे मैंने आपको बताया तो जो सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई और हम लोग मराठी थे तो मराठी मीडियम में मेरी बहनी पढ़ती थी छोटी बहनी थी मैंने वहाँ पे जब ही डिस्चार्ज मांगा वापस आने के लिए सिविलियन बनने के लिए उन्होंने मुझे उस वक्त कहा कि आपको एक वायरल ऑपरेटर बनाने के लिए डेढ़ लाख रुपये खर्चा हुआ आप दीजिए मेरे पास तो पैसा ही नहीं था यहाँ के बहुत ही उन्होंने तभी एक एयर कमोडर साहब आए थे मज़ुमदार उनको मैंने बताया ये मेरा मतलब हम आपको कमरा देते हैं रूम देते हैं जो मैरिड होने के बाद ही मिलता है आपको हम लोग बैचलर में देते हैं आप माँ बाप बहन भाई सबको लेके आके रहिए हम आपको नहीं छोड़ सकते तो मैंने बताया कि ये जो एजुकेशन का जो आज देखिए हम देखते हैं छोटे से छोटे घर में देखिए इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाता है बच्चों को ठीक है वो, उनको वो लोग ट्यूशन में भेजते हैं कुछ भी एक गरीब से गरीब आदमी सोचता है कि मेरा बेटा इंग्लिश मीडियम में पढ़िए कि यही तभी हमको ऐसा लगता था कि क्या ये लोग स्टाइल मार रहे हैं क्या इंग्लिश मीडियम वगैरह वगैरह लैंग्वेज लेंगे लेकिन इसका जब कभी ट्रांसफ़र होता है किसी का और कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं तभी ये बहुत बड़ी बात मैंने तभी फेस की थी अगर मेरी बहनें तभी समझो हिंदी मीडियम में पढ़ती होती या इंग्लिश मीडियम में पढ़ती होती तो अपनी इतना बड़ा राष्ट्र के कहीं भी मैं हो सकता था उनको ले साथ तो मुझे पता है मैंने उनको पता है आप कितने दिन मुझे महाराष्ट्र में रखोगे मेरा तो फिर पोस्टिंग होगा मुझे फिर कहीं बंगाल जाना होगा वहाँ कौन सा मराठी मीडियम में, में उनको मैं पढ़ाते रहूँगा और वो छोटी थी बहनें तो उसे एक सीख ऐसी मिले कि आज हमें ऐसी लैंग्वेज में पढ़ना चाहिए बच्चे कि वो कहीं भी जाके सेटल हो सके मुझे वापस आना इसके लिए भी एक बड़ा रीज़न ये था और यहाँ आने के बाद बहुत स्ट्रगल करना पड़े यहाँ तक कि ये जो रेलवेज़ है इनके जो ब्रेक लाइनर्स रहते हैं हिंदुस्तान फेरोडोग के कंपनी मुंबई में गोदरेज के बाजू में थी वहाँ पे जॉब नहीं मुझे मिल रहा था आने के बाद यहाँ बहुत कठिनाई थी दो महीने तो घर में ऐसा बैठा था फिर एक हमारे एक दोस्त बुजुर्ग थे उन्होंने बोला एक जॉब है लेकिन तेरे लिए नहीं है मैं बोला मेरे लिए नहीं अब तो मेरी बहुत अभी भाई सेहत अच्छी है उस वक्त तो मेरी बहुत अच्छी सेहत थी तो मैंने ऐसे क्या काम है पढ़ा लिखा हूँ अच्छी सेहत है तो बोले नहीं यार उनको ना उस वक्त ऐसा था कि कैजुअल वर्कर मतलब हमाल समझो आप अभी सीधे साधे बातों में वहाँ पे एसएससी पास किया हुआ आदमी नहीं चाहिए वो जाके वर्कर को बोलता है भड़काता है तो वहाँ पे आप सच नहीं मानेंगे मैंने कहा था मेरा सर्टिफिकेट गुम हो गया है और मैं नॉन मैट्रिक हूँ और एसएससी फेल हूँ और तो जाके हमारी का, का काम मैंने किया रोज़ जाके खड़ा रहना खिड़की पे और मिला तो जॉब मिला नहीं मिला वगैरह वगैरह ऐसे चलते क्या बाद में उनको समझ नहीं लगा ये आदमी ऐसा काम कर रहा है दिखता तो कुछ अलग है और फिर सबको ऐसा जो मैं डिफेंस आया था तो हमारे वहाँ का एक सैल्यूट अगर कैप ऑन नहीं है तो एक अलग सैल्यूट किया जाता है ऐसा हाथ ऐसे आ के गुड मॉर्निंग सर ऐसा तो वो मैं करता था उनके वॉक्स मैनेजर जनरल मैनेजर में पहचानता था उनको तो फिर उन्होंने बाद में जानकारी ली तो दोस्तों को बताना पड़ा कि ये इंडियन एयरफोर्स का वायरलेस ऑपरेटर आया हुआ है फिर उन्होंने मुझे लैब में लिया और फिर अच्छे दिन आए भाई भी सुधर गया उनकी शादी हो गई और बाद में मुझे प्रीमियर ऑटोमोबाइल लिमिटेड जो फी करके फेमस हो गई बाद में मतलब उन्होंने टेक ओवर किया वो फेमस नहीं आप तो अच्छी बात नहीं थी देश की कंपनी विदेशियों ने खरीदी तो देशी कंपनी प्रीमियर में नाइनटीन में फर्स्ट टाइम मैंने फोर फिगर सैलरी वो वन थाउजेंड रुपीज़ था। वो बहुत बड़ी मानी जाती थी और इंडिया की दुबई माना जाता था उसको प्रीमियर ऑटोमाइल लिमिटेड उस कंपनी में एक वायरलेस सेट था वहाँ की ब्रांच है न कल्याण में थी और एक करला में थी मुंबई में तो वायरलेस सेट के लिए उनको एक ऐसा आदमी चाहिए था जो एडमिनिस्ट्रेशन में भी काम करे वायरलेस सेट में भी काम करे घर वाले ने खुदा ने भगवान ने मुझे वहाँ वो जॉब ऐसे मेरे कोई मामा चाचा काका वहाँ नहीं था एक ऐसे एक हमारे बाजू में रहते थे उनको पता था मैं घर में, में हूँ करके तो वहाँ मैं वहाँ चला गया चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी काफ़ी जीवन का जो है कश्मकश वाली बातें सुनकर अपने जीवन का दर्शन कर रहे होंगे आप भी हर व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं ऊपर नीचे इस तरह की बातें आती हैं लेकिन हर समय हमें जो है स्ट्रगल के समय में बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना हम अपने मन को दबाव देकर अगर करते हैं तो मुश्किलें बढ़ जाती हैं और थोड़ा सा लाइट लेके थोड़ा सा पॉजिटिव एक होप लेके काम करते हैं तो चीज़ें जो है आसान होने लगती हैं बहुत ही अच्छी बातें नरेंद्र जी ने अपने जीवन में उन्होंने अनुभव किया जो हमारे साथ शेयर किया आइए आगे बढ़ते हुए एक बहुत ही खूबसूरत गीत हम लोग सुनेंगे आप सुनाए हैं रेडोम नाइनटी पॉइंट फोर पर सलामी जिंदगी सुनते रहो मुस्करा आते रहो नमस्कार मैं रवीना टंडन और आप सुन रहे हैं 90.4 रेडियो मधुबन सुनते रहो रहो मुस्कुराते नमस्कार सलामी जिंदगी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है ब्रेक के बाद काफी अच्छी बातें हो रही हैं और जीवन की कश्मकश कश्म में कभी कभी हम बहुत कुछ सीखते हैं भले छोटा काम हो लेकिन उसमें भी हम अपनी क्वालिटी को अगर मेनटेन रखते हैं अपने गुणों को साथ ले कर चलते हैं तो कहीं ना कहीं उसका इफ़ेक्ट होता है जैसे कि नरेंद्र जी के जीवन में हुआ और उनका जो टेली वाला वायरलेस वाला जो आर्मी में उन्होंने सीखा था लास्ट में वही चीज़ें उनको काम आई और उसकी वजह से वो आ, जो है उस कंपनी में सिलेक्ट हुए और उनका जो हुनर था वो काम आया तो कहते हैं दोस्तों हुनर आदमी को जो है कहीं ना कहीं पहुँचा ही देता है इसलिए अपने स्कूली uh, जीवन में हम लोग पढ़ाई करते हैं पढ़ाई के साथ साथ अगर कोई टेक्निकल चीज़ें भी हम लोग सीख लेते हैं तो वो हमेशा प्लस पॉइंट रहता है आज आप अगर डिग्री हासिल कर लेते हो ग्रेजुएशन पूरा कर लेते हो लेकिन कंप्यूटर के बारे में अगर टेक्निकली आपको कुछ भी नहीं आता है तो भी आपको अनपढ़ ही कहा जाएगा नहीं। नहीं। <laughs> नहीं। <laughs> तो इसलिए ज़रूरी है शिक्षा और जो टेक्निकल चीज़ें जो हैं एजुकेशन एंड टेक्निकल दोनों साथ साथ चलते हैं दोनों को समझना ज़रूरी है हम लोग एक तरफ अगर हो जाते हैं तब भी मुश्किलें आती हैं बैलेंस लाइफ होना चाहिए हर चीज़ को समझना चाहिए और दुनिया की जो सिचुएशन है उसको समझ के हमें उन चीज़ों को करना चाहिए तो इसलिए आजकल एजुकेशन फील्ड में भी बच्चों को जो है कंप्यूटर्स वग़ैरह दिया जाता है सिखाया जाता है तो ये शुरुआत में ही अब शुरू हो गया बीच में हम लोग देखते थे कि कंप्यूटर मना कोई बड़ी चीज़ हो जाती थी लेकिन आज कॉमन चीज़ हो गया हर बच्चे को पता है और इसके बारे में हम लोग बचपन से ही उनको सिखाते रहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी हो गया इसी के साथ हमारे अंदर आजकल जो है कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि टेक्निकली हम लोग साउंड होते जा रहे हैं लेकिन टेक्निकल के साथ साथ जितना आप सिंपल एंड कम्युनिकेशन आपका अच्छा रहता है तो आप बहुत जल्दी तरक्की कर पाते हैं अगर आपका कम्यनिकेशन साउंड अच्छा नहीं है आप टेक्निकली बहुत मास्टर हैं लेकिन फिर भी आपकी बातें करने का या आपका किसी के साथ व्यवहार करने का तरीका अच्छा नहीं है तब भी आप पीछे रह सकते हैं तो कहीं ना कहीं गुण हमारे अंदर होने चाहिए जो हमारे लाइफ में बहुत ही सक्सेस होने में मदद करता है तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं चाहूँगा कि वर्तमान समय को देख कर जैसे कि आपके पोते हैं बच्चे हैं सब है आप एक अच्छा अनुभव आपके पास जीवन का है तो वर्तमान समय को देखकर आपको क्या लगता है कि व्यक्ति का जीवन किस तरह से होना चाहिए किस तरह से वो जीना चाहिए शिक्षा जब हम शिक्षा लेते हैं तो ऐसे शिक्षा में पूरा ध्यान से शिक्षा लेना चाहिए ताकि आजकल आप देखते हैं पहले हम लोग को फर्स्ट क्लास बोलेगा तो बहुत बड़ा माना जाता था आजकल देखते हैं हंड्रेड परसेंट आ रहे तो जो शिक्षा लेते हैं वो भी हंड्रेड परसेंट से बच्चों ने पढ़ना चाहिए खेल में भी भाग लेना चाहिए कभी कभी ऐसा हो जाता है कि माँ बाप बच्चों को खेल के लिए वक्त ही नहीं देते हैं डाल देते हैं इंग्लिश मीडियम में घर में बात करते हैं मराठी हिंदी गुजराती और बाद में वो बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है फिर ट्यूशन जाता है फिर होमवर्क करता है फिर स्कूल में जाता है सोता है स्कूल जाता है और उसको संडे को भी बोलता है तेरा ट्यूशन है ये इससे बच्चे की शारीरिक जो ये है उसमें वो कम पड़ जाते हैं बाद में बौद्धिक शायद वो बड़े नाइन्टी परसेंट मार्क लेते हैं लेकिन उनकी जो शारीरिक परिस्थिति अच्छी नहीं रहती फिर उनको फिर कहीं जॉब के बारे में जब ये आते हैं तो वो पीछे रह जाते हैं उनको मार्क अच्छा है लेकिन उनकी सेहत अच्छी नहीं रहती है खेलकूद में वो आगे नहीं रहते देखा जाता है कि खेलकूद के वजह से भी बहुत सारे बच्चों लोग को जॉब भी मिलता है अच्छा फुटबॉल खेलने वाला प्लेयर को भी जॉब मिल जाता है वैसे ही आगे हम बढ़ेंगे अगर स्कूलिंग लाइफ के बाद हमारी मैरिड लाइफ में भी देखा जाता है कि अगर मैं एक आपके साथ एक ऐसे एक बात अगर शेयर करना चाहता हूँ कि पैसा जो आता है उसे कैसा यूज़ करना यह भी जब हम काम करते हैं तभी अगर समझे तो बेहतर रहता है क्योंकि तो मैंने आपको जैसा बताया कि मैं प्रीमियर कंपनी में काम करता था वहाँ के वर्कर लोग को अच्छी खासी सैलरी मिलती थी लेकिन जो पेमेंट डे था तभी कैश में पेमेंट दिया जाता था तो मैं पेमेंट डे को बाहर वो पठान लोग को देखता था तो मैं लोगों को पूछता था ये भाई ये लोग रोज़ सैलरी के टाइम पे हर महीने क्यों गेट पे आते हैं तो देख इनसे कर्जा लिया हुआ है तो ऐसा हो जाता है कि इतना अच्छा खासा पगार होते हुए भी उनका पैसा व्यसनों में जाता था वो नशे में जाता था जो उस वक्त ऐसा लगता है कि ये मज़ा है लेकिन बाद में ऐसा पता चलता है कि आधा पगार तो उसमें ही चला गया और फिर वो जो कुछ छोटे से घर में रहते थे वहीं रह गए जो अच्छे रहते हैं जो व्यसनों में नहीं हैं उन्होंने वो पैसे इकट्ठा करके होम लोन लेके कर जैसे का हम लोगों ने किया और घर बनाया अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ाया आगे और जब हमारे लीडर लोग रहते थे हम उन्हें बताता था, था कि इनको एक गेट टुगेदर कीजिए ताकि उनको ये बात समझा करे कि देखो हमारे ही चार मई के एक के घर में ऐसा चल रहा है और तीनों के ऐसा चल रहा है तो मैं व्यसन मुक्ति के बारे में ऐसा बात आया करके मैंने आपको बताया कि पैसा ज़्यादा मिलने से वो ज़्यादा खर्च भी हो जाता है तो उसको ऐसा रास्ता देना चाहिए कि एक आ, कहीं समझो घर लिया उसका कर्जा निकाला तो कर्जे का ई भी चला जाता है पैसा ज़्यादा उड़ता नहीं है वो उसको इनकम टैक्स बचाने के लिए भी होम लोन का आता है।, है उनकी एक प्रॉपर्टी भी बन जाती है पर बच्चों को उसका भी तो एक नशा है कि मेरी कुछ मैंने कुछ बनाया सिर्फ पिताजी के घर में नहीं रहता हूँ मैंने ये भी उनको सिखाया जा सकता है बच्चों को कि ये भी अच्छी बात होती है पैसा नशे में नहीं उड़ा उड़ाना नहीं चाहिए और दो संगत अच्छी होनी चाहिए काफ़ी अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है क्योंकि जीवन जीने के साथ साथ हमें जो है पैसों को भी बचाना आना चाहिए और उसे सही जगह पर उपयोग में लाना चाहिए नहीं तो कई बार होता है कि नशे के अधीन हो जाने से जीवन की जो है नयाई बदल जाती हैं पटरी हमारी ट्रेन से उतर जाती है और जहाँ पर हम लोग अपने जीवन को बहुत तनावपूर्ण और बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं चाहूँगा कि आपका जो अनुभव है वो भी बताइए ठीक है मैंने आपको जो बताया था कि शिक्षा मैंने कैसे कॉलेज में ज्वाइन किया था घर का कुछ जेवर माँ का जो था वो रख के तो मैं कॉलेज में जाने के टाइम मुझे जब मैं देखता था दोस्त लोग सिगरेट पीते थे तो मैं उनको बताता था कि ये पैसा आता है और पैसे से आप एक कागज़ में ले और धुआँ उड़ाते हो तो मैं उन्हें यही बताता था कि और वो बोलते थे अरे क्या कौन सा जगह से आया हुआ है पता ऐसा चला जिंदगी में आगे ऐसा मोड आया कि जब मैं डिफेंस ज्वाइन किया और एक सातों समंदर पार कैसे जाते हैं। हम एकदम फैमिली से एकदम ऐसी जगह और फिर वहाँ पे वो दोस्त और वो सब वो जो माहौल ही अलग था ट्रेनिंग भी टफ़ थी और वहाँ के सिचुएशन में जो चलता है वो क्लाइमेट भी वहाँ के ऐसी थी तो हम स्मोकिंग ड्रिंकिंग डिफेंस के तरीके से शुरू हो गया था बाद में वहाँ से रिटर्न आने के बाद में मैंने पता है आपको नौकरी भी नहीं थी दो महीने तो और बहुत तकलीफ में थे तो बहुत सा कंट्रोल किया था लेकिन सिगरेट एक ऐसा नशा है जो तम्बाकू वो तो छूटता नहीं है दारू पीने के लिए तो शायद लोग वक्त फिक्स करते हैं शाम होनी चाहिए माहौल बनना चाहिए दोस्त मिलते हैं लेकिन ये सिगरेट एक ऐसी चीज़ मैंने खुद अनुभव की है कि हाथ न चाहते हुए भी जेब में चला जाता है जेब की पॉकेट में से एक सिगरेट बाहर आ जाती है और दूसरे से वो लाइटर आके वो जल जाती है और आजकल इसको बहुत सा निर्बंध किया हुआ है कि नहीं पीना चाहिए रोड पे बगीचे में स्कूल के नज़दीक पहले तो ऐसा नहीं था ट्रेन में भी सिगरेट पीते थे बाजू वाले को तकलीफ हो रही है फिर भी पी रहे तो मैं ये उसके ऊपर कंट्रोल मेरा बिल्कुल नहीं हो रहा था और वो बढ़ते बढ़ते मैं दिन के चार चार पाकिट सिगरेट पी रहा था और इसका तो श्रेय मैं ऐसा दूंगा कि ये थोड़ा सा स्पिरिचुअल भी आ गया आध्यात्मिक भी आ गया घर में सब लोग बोलते थे कि ये आप कब छोड़ोगे कब छोड़ोगे अभी तो पोता भी हो गया पोती हो गई आप नाना बन चुके दादा बन चुके छोडूंगा, छोड़ूंगा छोड़ूंगा छूट नहीं रही थी लत थी लेकिन शुरू हुआ था नाइनटीन से भी और 2015 जो मैंने अब थोड़ी देर पहले आपको बताया था मेरी लाइफ का एक बेहतरीन लविंग मोमेंट कि मैं मेडिटेशन करने ब्रह्म कुमारी सेंटर पे जॉइन होने के बाद इनका जो हेड क्वार्टर्स है माउंट अबू में यहाँ तुरंत मतलब मैंने 5 जानेवरी 2015 को ज्वाइन किया और वहाँ ऐसे मेरा कोर्स हो गया सात दिन का फिर बात चल रही थी लोग माउंट अबू जाने की तो हमारे वहाँ के जो भाई है श्रीनिवासन भाई तो मैंने उनको पूछा भाई साहब मैं जा सकता हूं क्या अरे क्यों नहीं जा सकते है? तो आ, लेकिन आपको टिकट कैसा मिलेगा मैं बोला वो सब मैं जमा लूँगा और वो तो भगवान का है मैं, और आ, मैंने यात्रा वगैरह सब की हुई थी यहाँ से वहाँ शाम से वहाँ तो मुझे जाना है तो मुझे जाना है तो मैं बोला माउंट आबू में जा के आपको पता था दोस्तों मेरी मिसिस मैं इतना जिनसे प्यार करता हूँ उनको भी नहीं पता था कि मैंने एक ऐसा संकल्प लिया था मन में कि मैं कितने दिन हो गए मालूम है पाँच जानेवरी और मैं तीस जानवरी की बात कर रहा हूँ तीस जानवरी को माउंट अबू मैंने गेट के अंदर जो पहला कदम रख दिया और मैंने बोल दिया था संकल्प में कि ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए कि मैं ये वो नहीं कर सकूँ और ये मैं कैसे नहीं छोड़ सकूँगा मुझे ये छोड़ना है और मैंने जो संकल्प किया था मन में लिया था आज की तारीख तो आपको पता है, है आज तक मैंने उसको छुआ नहीं है चार पैकेट चालीस सिगरेट दिन का पीने वाला आदमी एक दिन में हाँ दो तीन दिन मुझे थोड़ी सी तकलीफ तकलीफ इन मुझे ऐसा फील हो रहा था तो मैं उस वक्त पानी पी लेता था कुछ ऐसा लवंग खाते है, बोलते है, ऐसा कुछ ऐसा कुछ भी दूसरा मुँह में डालो और मेरी, मेरी मिसेस भी देखती थी कि सिगरेट नहीं पी रहा है आ, पर ऐसा था आने का वो समय भी ऐसा था कि मैं प्लेन से आया तो प्लेन से मेरा सामान ही नहीं आया था और मैं 10 घंटे अहमदाबाद एयरपोर्ट पे था कि मेरा बैग जो था वो बॉम्बे में ही रहा था फिर वहाँ से मेरा टिकट भी पूरा निकाला हुआ था अहमदाबाद से माउंट अबू का लेकिन मेरा वो कैंसिल करना पड़ा और हम लोग दस घंटा वहाँ रुक बैग आने के लिए नहीं लेकिन वहाँ का माहौल ऐसा था बच्चे लेके लोग थे बीस लोगों की बैग नहीं आई थी बहुत बड़ा अनुभव है एक दो दोस्त थे और इतने टेंशन में थे कि मुझे ऐसा लगा कि एक को तो हार्ट अटैक आ जाएगा तो मैंने उनको पूछा कि भाई क्या हो गया भाई बैग नहीं आई है हमारी भी नहीं आई है आप ऐसा क्यों इतना क्यों ये कर रहे हो टेंशन और डिग्री तो भी बाहर मुझे लगता है नाइन टेन डिग्री हो गया और हम लोग को एयरपोर्ट वाले ने ऐसा ऐसा करके बाहर ही निकाला था समझो बहुत ठंड में हम लोग थे कपड़ा अंदर था बैग में और वो दो इतने टेंशन में तो मैंने पूछा तो बोला आपका क्या है आपका बैग में कपड़ा है मैंने हाँ भाई हमारा कपड़ा है आपका भी होगा और कुछ सामान होगा और क्या अरे भाई हम लोग सोना रहे और वो भी हमारी शादी आती है राजस्थान में तो मेरा दो बैग में सोना है सोना तो मैं क्या करूँ तो मैं बोला आप ये जो कर रहे हैं ना इसमें सोना आ जाएगा लेकिन वो सोना लेने के लिए आप नहीं रहोगे देखिए हम लोग है ना वो ब्रह्मा कुमारी में जा रहे हैं मेडिटेशन करते हैं बॉम्बे में और हमारे हेड क्वार्टर्स इधर है आपको पता होगा शायद आपके राजस्थान के हैं ना आप लोग हमारे साथ आपकी बैग है और ओम नम शिवाय वो शिव जी का है सब तो आप ये सोचो कि आपकी बैग मेरे साथ है तो ज़रूर ज़रूर ज़रूर आएगी और पहले आपकी बैग आएगी और उसके पीछे मेरी बैग आएगी भला उसमें मेरे कपड़े ही है लेकिन आप टेंशन मत लो आपकी बैग ज़रूर आएगी आप शिव जी का ध्यान करो और आप ऐसा करते करते उन्होंने उसको मैंने ठंडा किया ठंडा किया और देखते लेकिन वो समझ गए बैग उनकी पहले आई और उन्होंने मुझे गले लगा लिया चलिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया आशा करता हूँ जीवन के सफर में इस तरह के कई अनुभव आते हैं जो हमें याद रह जाते हैं और कई बार जो है हम लोग छोटी छोटी चीज़ों के लिए टेंशन लेते हैं और कई लोगों को उसी चीज़ों में एक ही बैग में जो है एक व्यक्ति का कपड़ा है एक व्यक्ति का सोना है तो आप समझ सकते हैं कि क्या हालत होती होगी चीज़ें जो है कॉमन होती हैं लेकिन हर व्यक्ति का अपना अपना अलग टेंशन होता है और कहीं ना कहीं उसको एक सपोर्ट चाहिए और एक सहयोग का हाथ मिल जाता है तो फिर व्यक्ति जो है नॉर्मल पोजिशन पर आ जाता है सोच रही वक्त हो गया है इजाज़त का और जाते जाते मैं कहूँगा कि नरेंद्र जी एक बहुत ही खूबसूरत गीत जो आपको बहुत याद आता है बॉम्बे में रहे हैं तो हिंदी पुराने फिल्मी गीतों में से कौन सा एक गीत जो आपको बहुत पसंद आता है उसके बारे में बताइए और थोड़ा सा गाइए सब दोस्तों ने साथ दिया हुआ है दोस्तों के ऊपर एक गाना सुनाता था हूँ दे जलते हैं फूल खिलते हैं दिए जलते हैं फूल खिलते हैं बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं दिए जलते हैं दौलत और जवानी एक दिन खो जाती है सच कहता हूँ सारी दुनिया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 साथ चलते हा हा हा हाँ, दिए जलते हैं फूल खिलते हैं दिए जलते हैं दोस्तों थैंक यू नरेंद्र जी बहुत ही प्यारा संगीत आपने गुनगुनाया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए ऐसे ही मुस्कुराते रहेंगे थैंक यू चलिए श्रोताओं आज के इस सलामी जिंदगी में इतना ही फिर मिलेंगे अगले संडे इसी कार्यक्रम में इसी तरह कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ सलाम नमस्ते खम्मा गनीसा आई मेरे देश में हो मेरे देश में पवन चले पुरवाई हो मेरे देश में मिल तारा दगमग डोले बादल रामा हो गुन गुन गुन गुन भंवरे झुमे झरझर झर झर झरने झुम चम-चम पायल बाजे रामा नाचे बाजार नाई मेरे देश में हो मेरे देश में पावनों चले पुरवाई हो मेरे देश में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 हम सारे हैं भारतवासी सब हैं भाई भाई मेरे देश में हो मेरे देश में पावन चले पुरवाई की डाली पे कोयल गीत सुनाए कोमल कोमल मेरे बाकी कलियों के हो पत्थर मस्त बहारों जैसे पत्थर भी है तारों जैसे मेरे गांव की कलियों के हो मेरे मट्टी ने सोने की सूरत पाई मेरे देश में हो मेरे देश में पावान चले पुरवाई हो मेरे देश में मेरे देश को देखने बई सारी दुनिया आई मेरे देश में ओ मेरे देश में पवन चले पुरवाई ओ मेरे देश में